मूल रामायण श्रीहरि ही निवेदन आजकल रामायण और भागवत ये ही दो ग्रंथ ऐसे हैं जो मो महासागर की भवन में पड़े हुए प्राणियों को पार लगने के लिए जहाज कहे जा सकते हैं इन्हीं दो ग्रंथ रत्नों ने राम कृष्ण के नामों की महिमा बताकर अनंत भगवत भक्तों का महान उपकार किया है और आज भी कर रहे हैं वास्तव में रामायण और भागवत के रूप में भगवान राम तथा कृष्ण ही अपने दर्शन एवं अमृतमय उपदेश से हमें कृतार्थ कर रहे हैं इन दोनों ग्रंथ रत्नों को हमारे लिए सुलभ करने का अधिक श्रेय प्रेमावतार देवर्षि नारद जी को है इन्होंने ही महर्षि व्यास को सरस्वती के तट पर भागवत संहिता बनाने के लिए उत्साहित किया था और इन्होंने ही तमसा नदी के जिसे आजकल टोन्स कहते हैं तट पर महर्षि वाल्मीकि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया था जिसके आधार पर महर्षि ने रामायण की रचना की उस समय तक लौकिक संस्कृत में गद्य के सिवा पद्यमय रचना का सूत्रपात ही नहीं हुआ था अतः यह नूतन पद्यमय ग्रंथ आदि काव्य के नाम से विख्यात हुआ और इसके प्रणेता को आदि आदिकवि की उपाधि मिली इस आदि काव्य का प्रथम सर्ग ही मूल रामायण के नाम से प्रसिद्ध है इसमें नारद जी के वचनों का ही संकलन है यही संपूर्ण रामायण का बीज सर्ग है देवर्षि नारद और महर्षि वाल्मीकि का यह संवाद उस समय हुआ था जबकि भगवान राम वन से लौटकर अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे इसका समर्थन मूल रामायण के ही उन्यासी से इक्यानवे तक के श्लोकों के देखने से होता है उदाहरण के लिए देखिये राम सीता मनु प्राप्य राज्यम पुनर्वाप्तवान न पुत्र मरणम के चिद्रक्ष्मी रामचंद्र जी ने सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया है अब कोई अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे यहाँ भूत और भविष्यकालिक क्रियाओं का प्रयोग होने से उक्त कथन की पुष्टि होती है इसके अतिरिक्त भगवान राम ने अपने पुत्र लव और कुश के मुख से स्वयं भी रामायण गान सुना था अतः उनके समकालिक होने के कारण बाल्मीकि रामायण को अन्य रामायण की अपेक्षा अधिक आदरणीय और प्रामाणिक माना गया है अनेकों प्रेमी भक्त इसके बीज सर्ग मूल रामायण का नित्य पाठ किया करते हैं परंतु अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ अधिक उपयोगी होता है इस विचार से संस्कृत न जानने वाले लोगों की सुविधा के लिए इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया है इसमें पूरे सौ श्लोक हैं प्रत्येक श्लोक का मूल के अनुसार साधारण अनुवाद किया गया है श्री गणेशा नम मूल रामायण ओम तपस्वाध्याय निरतम वाग्विदांबर तपस्वी वग्विदम्बर नारद परिपक्प्रक्ष्मीक पुंगवम तपस्वी वाल्मीकिजी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा कौन वस्म सांप्रतम लोके गुणवान्क वीर्य मुने इस में इस संसार में उपकार मानने वाला सत्यभक्ता और प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च निद्वान् विद्वान्थ किय प्रियदर्शनः सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है आत्मवान को को कह, कस्य जातरो, सस्य संयुग मन पर इत, अधिकार रखने वाला क्रोध को जीतने वाला कांतिमान और किसी के भी निंदा नहीं करने वाला कौन है तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं एत या तुम विधम से मैं यह सुनना चाहता हूं इसके लिए मुझे बड़े उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है श्रुआ चो कज्ञ हो वाल्मीकि नारदो वच श्रोयतामृति मंत्रिष्टो वाक्रभि महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा अच्छा सुनिए और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले बहवो दुर्लभास्व ये तया की गुणा मुने वक्षा म्यम बुद्धवा दरह। मुने आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूं। आप प्रभो रामो नाम जन श्रुत नियता महावीर दुतिमान धुतिमान वशी इक्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम नाम से विख्यात है वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान कांतिमान धैर्यवान और जितेंद्रीय हैं बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्भर निर्भ महाबाहू कम्बुग्रीवो महा वे बुद्धिमान नीतिज्ञ वक्ता शोभामान तथा शत्रु शत्रुसंहारक है उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है ग्रीवा शंख के समान और पुष्ट महेश्वासो गूढ़ आजान बाहू सुशिराह सुट सुविक्रमह उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है गले के नीचे के हड्डी अर्थात असली मांस से छिपी हुई है वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं भुजाएं घुटने तक लंबी है मस्तक सुंदर है ललाट भव्य और चाल मनोहर है सम सम विभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान तीन वक्षा विशालाक्ष लक्ष्मीवान शुभ लक्ष्मण उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुरोल है देह का रंग चिकना है वे बड़े प्रतापी हैं, उनका वक्षस्थल भरा हुआ है आखें बड़ी बड़ी हैं, वे शोभायमान और शोभाणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधस्य प्रजानाम च हितेरता यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर समाधिमान धर्म के ज्ञाता सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र और मन को एकाग्र रखने वाले हैं प्रजापति धाता जीवलोक धर्म से धर्मस्य रक्षिता प्रजापति के समान पालक श्री सम्पन्न वैर विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं अरक्षिता स्वय धर्म से स्वजन से च रक्षिता वेद वेदांग तत्व धनुर्वेद निष्ठित स्वधर्म और स्वजनों के पालक वेद वेदांगों के तत्व वेदता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृति प्रतिभा नवान सर्वलोक प्रिय साधु शास्त्रों के तत्वज्ञ स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं सर्वदागत सदि समुद्र सिंधु भी आर्य सर्व समस्त सद प्रिय दर्शन जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है स च सर्वगुणोपेत कौसल्यानंदवर्धन समुद्रयुगा धैर्य निम वानिव संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं विष्णुना सदृशो वीर सोमवत्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथिवी सम धन देना समस्त्यागे सत्य धर्म युवा पर वे विष्णु भगवान के समान बलवान है उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है तमेव गुण सम्पन्नम रामम सत्य पराक्रम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुण युक्त प्रिय दशरथ सुत प्रकृति युक्त प्रकृत प्रिय काम्यौवराज्य संयुक्त ऐक्ष मही पति इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सदगुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश राजपद पर अभिषिक्त करना चाह तस्याषेक संभारा दृष्ट भार्थ कैकय कै। पूर्व दत्त वरा देवी वर्मेण मैं च विवासनम चम से भरतचनम तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कई कई ने जिसे पहले ही वर दे दिया था जा चुका था राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो